आज तेरह सितंबर 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम डॉक्टर पीसी गुप्ता साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही भाई चंद्रभूषण महाजन जी का भी जन्मदिन मना रहे हैं तो आप दोनों को आश्रम के सब साधकों की ओर से बधाई आप स्वस्थ और चिरायु रहें और हमेशा हम सबसे प्रेम से जुड़े रहें ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको जन्मदिन की बधाई और आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम अपने कार्यक्रम को जो क्रियाधिकार हम शुरू कर चुके हैं उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका के तीन अध्याय चार अध्याय उसमें ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगम अधिकार और तत्व संग्राधिकार के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं पहला अध्याय है हमने उस समय पहले पूर्ण किया था जिसमें परमेश्वर की ज्ञान शक्ति के बारे में और ज्ञान शक्ति से परमेश्वर के निरूपण को समझा था जहाँ पर ये समझा था क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे अपन रिवाइज़ करते हैं तो फिर हमारा आगे ठीक से समझ में आता है कि हमने ये समझा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के भीतर एक सनातन सत्ता जरूरी है हमारे भीतर एक सनातन सत्ता होती है जो हर क्षण का हिसाब किताब रखती है उसे पर स्मृति भी आधारित है और उसी पर कल्पना भी आधारित है यानी भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के तो तीन हिस्से हैं हमारे तीनों के एक स्वामी की जरूरत है जो उन तीनों को एक साथ नियंत्रित करता है तभी जाके हम किसी भूतकाल की बात को याद कर सकते हैं वर्तमान में कोई क्रिया कर सकते हैं और भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं तो ऐसे तीनों कालों पर हमारा जो अधिकार होता है वही ज्ञानाधिकार है और ज्ञान पर अधिकार रखने वाला एक ही एक ही सत्ता है जो परमेश्वर है और इसके द्वारा हम उन कई तर्कों का खंडन करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि कोई एक सनातन सत्ता हमारे भीतर नहीं है जिसे बौद्ध धर्म वाले ऐसे मानते हैं कि कोई सनातन सत्ता हमारे भीतर नहीं है आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं तो उनका हम खंडन करते हैं कि जब तक ये एक सनातन सत्ता हमारे भीतर नहीं होगी तब तक हम इन तीनों क्रियाओं को सुगमता से करना संभव ही नहीं है यानी अगर हम कहें कि भूतकाल को देखने वाला कोई और था वर्तमान का कोई और है और आने वाले समय में कोई और रहेगा तो इन तीनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने की कोई भी संभावना समाप्त हो जाएगी जबकि हमारी एक सतत क्रिया एक व्यक्तित्व एक व्यवस्थित जिंदगी तभी संभव सम्भा, है जब हम तीनों कालों में एक सामंजस्य स्थापित करके चले क्योंकि हम अपने भूतकाल से कहीं सीख लेते हैं भूतकाल में कई जो हम कार्य करते हैं उसमें कुछ गलतियां करते हैं उससे हम उन गलतियों को सुधारते हैं अनुभव लेते हैं वर्तमान में उन कार्यों को उन अनुभव के आधार पर करते हैं भविष्य के लिए हम कई योजनाएं बनाते हैं जिसके आधार पर हम अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करते हैं तो इन सबको करने वाला एक ही है इसी को बोलते हैं ईश्वर का एकत्र जो हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले इसमें पढ़ा था कि ईश्वर का एकत्व यानी जो एक ही है सत्ता जो इन समस्त भिन्न भिन्न ज्ञान के आयामों को नियंत्रित करती है अब यहाँ पर हम दूसरी बात पढ़ रहे हैं जबकि वही बात जो बहुत लोग कहते थे कि क्रिया नाम की कोई चीज़ नहीं है और क्रम नाम की भी कोई वस्तु नहीं है उनका कहना पड़ता है कि एक वस्तु इधर चली गई एक वस्तु उधर चली गई है ना तो ये अपने आप में घटना है उसके लिए उसमें उसको क्रिया नाम देने का कोई मायना नहीं है और ये क्रिया कोई ऐसे नहीं है कि कोई आत्मा से या किसी सत्ता से जुड़ी हो जबकि सनातन धर्म और काश्मीर शिव दर्शन दर्शन ये अद्वैत दर्शन ये मानता है और ये मानने के प्रबल कारण हैं तार्किक कारण भी हैं और वैज्ञानिक रूप से ये उचित भी प्रतीत होता है कि एक जो सत्ता है उसमें रचनात्मक शक्ति होती है। उसके बगैर हम संसार के अंदर जो विभिन्नता भरी रचना है उसको व्याख्याित नहीं कर सकते उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इतनी विभिन्नता भरी सत्ता संसार कैसे बनाया जाए फिर रचना शक्ति को कैसे हम इनकार कर सकते हैं जब तक कि आप हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं कोई मशीन तो नहीं है कि जिसके अंदर प्रोग्राम कर दिया बस वही करेंगे हम हम स्वतंत्रता से कहीं करते हैं आप एक कविता लिखता है तो कोई ऐसा थोड़ी हो उसके दिमाग में प्रोग्राम बना हुआ है कि वह ऐसी कविता लिखेगा एक लाइन इधर नहीं लिख सकता कई बार वो लिखता है लिख के, के नहीं इस लाइन को नीचे इसको ऊपर कर दे उसको बदल दे तो हमारे भीतर एक रचनात्मक सत्ता है जो एक क्रिया करती है और उस क्रिया में उसकी स्वतंत्रता है मतलब उसको ऐसा करने के लिए वो परतंत्र नहीं है जैसे एक रोबोट बना दो तो वो स्वतंत्र नहीं है कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है उसको जैसा प्रोग्राम करोगे वैसे करेगा कंप्यूटर है अपना काम करने में उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है उसको उस कार्य को करने में ना कोई आनंद आएगा ना उसको कार्य करने में उसको कोई तकलीफ होगी वरन वो मशीन की तरह काम करेगा जिसमें उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहेगा लेकिन मनुष्य ऐसे काम नहीं करता मनुष्य का उसमें कोई प्रयोजन होता है उसके अंदर उसको कभी आनंद आता है कुछ शर्म को करने में उसको तकलीफ भी होती है कुछ कार्य को मन से करता है कुछ को मजबूरी में करता है इस तरीके से जब एक अंदर से कार्य वो करता है तो उसके पीछे उसका एक प्रयोजन होता है और वही कारण है कि वो उस कार्य को एक करने में चाहे सीमित लेकिन स्वतंत्रता ज़रूर होती है असीम स्वतंत्रता अलग है जो परमेश्वर के सिवा किसी के पास नहीं है असीम स्वतंत्रता है लेकिन उस असीम स्वतंत्रता का एक छोटा सा हिस्सा हमको भी मिला हुआ है हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से परतंत्र हैं आप जैसे यहाँ आए आपको कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया कोई पकड़ के नहीं लाया लेकिन आप अपने स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से किसी दिन नहीं आना चाहोगे तो नहीं आओगे तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न चाहते हुए करना पड़ती हैं क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं हमारी स्वतंत्रता सीमित है परमेश्वर की स्वतंत्रता असीम है और हमारी स्वतंत्रता की सीमा का कारण हमारा शरीर है जब हम शरीर की सीमाओं से बंधे हुए हैं और जिसको नियति बोलते हैं जैसे हमने अपने सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं कि ये नियति को ये मंजूर था इस तरीके से हमारे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना हम नियति को ये मंजूर था मतलब हम इससे अलग हट के जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे या हम चाहते थे कि ऐसा हो लेकिन हुआ वैसा जो हम नहीं चाहते थे मजबूरी में ऐसा हुआ तो इस नियति का मतलब होता है शरीर के कारण होने वाली हमारी मजबूरियाँ हमारी सीमाएँ ये शरीर की वजह से जो हमारी सीमाएं हैं तो इसको हम कहते हैं लिमिटेशन इन टाइम स्पेस यानी अंतरिक्ष में हमारी सीमाएं हैं ऐसे ही समय में हमारी सीमाएं हैं कि हम समय को इस तरीके से महसूस करते हैं अब आज का हमारा जो विषय है वो वास्तव में अंतरिक्ष और समय के बारे में बताने जा रहे हैं तो समय के अंदर भी हमारी मजबूरियाँ हैं क्योंकि हम किसी वस्तु को क्रम से ही कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते अक्रम रूप से हम कार्य नहीं कर सकते बिना क्रम के कोई कार्य संभव नहीं है हमको एक क्रम मजबूरी है हमारी तो वास्तव में अंतरिक्ष के अंदर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो हमको एक क्रिया का एहसास देते हैं एक क्रम का एहसास देते हैं और वो क्रम हमको समय का एहसास देता है वास्तव में समय की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है एक न्याय दर्शन होता है उसमें एक शाखा है न्याय वैशेषिक वो लोग मानते हैं कि समय की सनातन सत्ता है है ना समय ऐसा कोई उद्गम नहीं है जहाँ से समय शुरू हुआ समय की सत्ता सनातन है ऐसा मानते हैं न्याय वैशेषिक लोग लेकिन शिवदर्शन ने मानता है कि ये सत्ता समय की सनातन नहीं है समय का उद्गम हुआ है और परमेश्वर समय की सीमा से परे है वो समय से बंधा हुआ नहीं है हमारी कोई कारण है कि हमको महाकाल कहते हैं शिव को क्योंकि वो समय से परे है और वो अंतरिक्ष से भी परे है इसलिए हम उसको सर्वव्यापी बोलते हैं दो हमारी समय और अंतरिक्ष के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं उसी के आधार पर परमेश्वर के दो नाम हैं हमारे महाकाल और सर्वव्यापी सर्वव्यापी का मतलब वो अंतरिक्ष से परे है क्योंकि हम अंतरिक्ष की सीमाओं में बंधे हुए हैं और वो अंतरिक्ष उसकी सीमाओं के अंदर है परमेश्वर के भीतर अंतरिक्ष और परमेश्वर के अंदर समय है वो समय से परे है इसके हमने छोटे छोटे समझने के हिसाब से कुछ मोटे मोटे उदाहरण लिए थे क्योंकि हर चीज़ को शुद्ध उदाहरण संभव नहीं है क्योंकि शुद्ध उदाहरण तो वही है जो अपन बात कर रहे हैं लेकिन उस बात को समझने के लिए हमको कुछ अशुद्ध उदाहरणों की जरूरत पड़ती है हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वो जैसे हम एक मोटर का कार का उदाहरण लेते हैं एक कार का पहियाँ अलग होके सत्य देखना चाहता है तो एक उल्टा हुआ वाहन दिखाई देता है और वो उसको सत्य समझ लेता है तो हम कह सकते हैं कि हम सत्य को निरपेक्ष होकर ना बाहर खड़े होकर सत्य का दर्शन नहीं कर सकते सत्य में हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तभी सत्य के दर्शन हो सकते क्योंकि खुद को देखने के लिए हम बाहर खड़े हो ख़ुद को नहीं देख सकते क्योंकि जब हमको अपने आप के दर्शन करना है तो हम बाहर खड़े हो नहीं कर सकते और ये ब्रह्मांड एक ऐसा है इसका मैथमेटिकल ट्रुथ भी है ये पूर्ण गणितीय सत्य भी है कि इस ब्रह्मांड के बाहर जाना संभव नहीं है इस ब्रह्मांड को निरपेक्ष रूप से देखना संभव नहीं है ये अवधारणाएँ पिछली सदी में एक डेनमार्क में कोपेनहेगन नाम का शहर है जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बना था जैसे अपने यहाँ पर हरिहर त्रिक्व संस्थान है ऐसा एक इंस्टीट्यूट बना हुआ था जिसको मोटे तौर पर सब लोग बोहर इंस्टीट्यूट बोलते थे बोहर नाम के एक विज्ञानिक ने वहाँ पर उसको बनाया था और वहाँ क्या था मतलब एक प्रकार से समझो धर्मशाला जैसा था वो वो उसके एक हिस्से में वो बोहर साहब रहते थे, थे। और दुनिया भर के विज्ञानिकों को वो बुलाते थे, थे और वो फिर खूब लड़ाई झगड़ा करना कभी रात को दो दो बजे तक लड़ाई करना कभी रो, दो बजे कोई बात आ गई तो उसका दरवाज़ा ठोक के उठाना सुन सुन बोल तू ऐसा कह रहा था न? देख इसके बारे में ऐसी बात है फिर रात भर उनकी गप्पें चलती है ना तो इस तरीके से और कई बार वो घूमने जाते थे और वो पहाड़ पे बैठ के घूमने चले जाते थे किसी वैज्ञानिक को लेके दूसरा बोहर साहब आपस में दो जने तो वहाँ पर इतना डिस्कशन होता था और उस डिस्कशन से बहुत सारे जो विज्ञान के विकास में ज़बरदस्त मदद मिली उस समय और आप आश्चर्य करें बोहर इंस्टीट्यूट में जो लोग आते जाते थे धर्मशाला की तरह ठहरते थे, थे वहाँ पर है ना उनमें से अधिकतर नोबल प्राइज़ विनर हो गए सबको नोबल प्राइज़ मिल गया वहाँ पर करीब करीब जो बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर वो उसी जगह इंस्टीट्यूट में लेता तो वहाँ पर उन लोगों ने एक अवधारणा स्थापित करी थी कि सत्य को परे खड़े होकर देखना संभव ही नहीं है ना आप जो देखते हो वो सत्य नहीं है है ना और जो सत्य है वो दिखता नहीं है ये उनकी वैज्ञानिक अवधारणा थी और ये अवधारणा काश्मीर शिव दर्शन की अवधारणा के बिल्कुल सामने रखती है कि जो हमको दिखता है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि हम देखते हैं उस देखने की क्रिया मात्रा से एक नया सत्य पैदा हो जाता है जो वास्तविक सत्य नहीं तो परम सत्य को नहीं देख सकते और इस बात से आइंस्टीन महाराज बड़े नाखुश थे वो तीस बरस तक इससे लड़ते रहे बोहर साहब से और उन्होंने जितने तरह का मानसिक एक्सपेरिमेंट मानसिक प्रयोग बताए हर प्रयोग में बोहर ने गलती निकाल दी कि आइंस्टीन जी आपकी यहाँ पर गलती आप इस प्रयोग में गलती करो है ना और अंत तक न तो ये सहमत हो पाए आइंस्टीन क्योंकि वो ये मानते थे कि जो परम सत्य है संसार एज इट इज़ जो जैसा है संसार वैसा जानने का कोई तरीका तो होना चाहिए भले आज हमको नहीं मालूम है लेकिन बोहर कहते थे कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि जो देखते हो वो देखने की क्रिया मात्र वो सत्य को पैदा कर देती है जो एक बदलाव आ सकते है और वास्तविक सत्य तुम कहो कि बिना देखने के क्रिया के जो है तो बोले तुम उसको कैसे देख सकते कैसे जान सकते हो जानने की क्रिया मात्र एक सत्य को पैदा कर देती है। जैसे जानने की क्रिया के लिए आप उस पर टॉर्च भी डालोगे तो प्रकाश भी उसको परिवर्तित कर देगा उस चीज़ को बदल देगा और ये चीज़ें खूब गहन चिंतन के बाद में समस्त जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने तो अंततः यही तय कर लिया कि परम सत्य को परे खड़े होकर देखना संभव नहीं है उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं हम और हम उसी को देख सकते हैं जो दिखाई देता है परम सत्य को मात्र अनुभव किया जा सकता है लेकिन परम सत्य को किसी भी इंद्रिय से जाना या देखा नहीं जा सकता और देखना मात्र उसको उस सत्य को पैदा करना है जो हम देख रहे हैं और पैदा किया हुआ सत्य परम सत्य नहीं हो सकता क्योंकि पैदा किया है तो मरेगा वो सत्य अगर हमने कोई चीज़ देखी है उससे वो उत्पन्न हुई है तो उसका अंत सत्य है जरूरी है लेकिन हमारी सत्य की क्या परिभाषा है कि जो समय के साथ न बदले जो अंतरिक्ष के साथ न बदले जो अपरिवर्तनशील सत्ता है इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि इस घूमते हुए संसार में इस बदलती हुई परिस्थितियों में जो एक अपरिवर्तित तत्व है जो इस संसार के परिवर्तन से अछूता है वो परि परम सत्य हमारी परम सत्य की परिभाषा यही है और परम सत्य का खोजी क्या करता है कि मात्र वो देखता है जो इस बदलती हुई संसार की स्थिति में न केवल संसार की उसके स्वयं की स्थिति बदलती है शरीर की बदलती है मन की बदलती है उसके स्वयं की बुद्धि की बदलती है कान आज सुन रहे हैं कल से हो सकता कान की सुनने की क्षमता कम हो जाए आँख की देखने की क्षमता कम हो जाए शरीर बूढ़ा हो जाए चलने में अक्षम हो जाए सारा संसार बदलता रहता है इन सब बदलती हुई परिस्थितियों के बीच में वो क्या है जो नहीं बदलता फिर हम उसी बात पर आ जाते हैं हमारे काश्मीर शिव दर्शन की मूल अवधारणा एक चक्र की है चक्र कितने भी तेजी से घूमें केंद्र शांत रहता है एक पुराने कहावत भी है ना कि वही गेहूँ पिसने से बच जाता है जो केंद्र के करीब होता है वो जो क्या बोलते हैं उसकी किले हैं किला जो रहता है ना उस किले के जो सबसे करीब होता है गेहूँ वो नहीं पिसता क्यों नहीं पिसता है क्योंकि वो केंद्र के करीब होता है इसलिए वहाँ पर हलचल कम से कम होती और एकदम केंद्र में कोई हलचल नहीं होती चाहे कितना तेज़ी से पहिया में केंद्र शांत रहता है केंद्र में कोई हलचल नहीं होती तो इसका मतलब उस हलचल का आधार है वो उसकी वजह से पूरा पहिया घूम रहा है लेकिन खुद नहीं घूम रहा पूरा संसार में उसकी वजह से क्रियाएं हो रही हैं वो खुद नहीं कर रहा है लेकिन क्रियाएँ उसकी वजह से हो रही है इसलिए काश्मीर शिव दर्शन मानता है कि उसमें स्पंदन है यानी क्रिया को आरंभ करने की क्षमता है किसी भी क्रिया को और उसकी क्रियाएँ दिव्य क्रियाएँ कहलाती हैं क्यों देव क्रियाएं कहलाते हैं कि हमारी क्रियाएं क्रम से बंधी हुई है। हैं हम इन किन्नी भी क्रियाओं को करने में एक क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते अपन हर क्रिया को देख लो आप हर क्रिया में क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते लेकिन शिव की किसी भी क्रिया में क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए उसकी क्रियाएं दिव्य कहलाती उसमें किस तरह का क्रम इसलिए नहीं है कि वो समय से परे है और समय से परे इसलिए है कि वो अंतरिक्ष से परे है ये बात सत्य है कि अंतरिक्ष और समय दोनों एक दूसरे के ऐसे पहलू हैं जैसे कि एक कागज़ के दोनों तरफ के प्रश्नों को अलग नहीं किया जा सकता इसी तरह से समय और अंतरिक्ष को अलग नहीं किया जा सकता जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ समय होगा ही और जहाँ समय है वहाँ अंतरिक्ष होगा ही वो दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये बात आइंस्टीन साहब ने पूरी तरह सिद्ध करी थी वहाँ पर उन्होंने उनकी जो प्रज्ञा है वो सर्वोच्च स्तर पे थी उसके बाद में जो स्थिति बनी जो क्वांटम भूती की और उसके अंदर जब ये सत्य निरूपण की बात आई कि हम दर्शन से एक नया सत्य पैदा करते हैं परम सत्य जैसे कहते हैं रियलिटी एज इट इज़ वो कहते थे उसको जानने का कोई तरीका नहीं है ना रियलिटी देयर मतलब कि जो सत्य है बिना किसी परीक्षण या निरीक्षण के उस सत्य को जानना संभव नहीं है ये पूर्ण दुनिया के वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि ऐसी कोई तरीका नहीं है जिससे हम वो सत्य जान सकें जो हमारे न देखने पर है जैसे आप जैसे आप यहाँ रात को कोई नहीं है तो यहाँ क्या होता है इसको जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप निरीक्षण के द्वारा जानते हैं यहाँ पर कैमरा लगा दो रात को आप तो उस कैमरा में निरीक्षण कैमरे की के वजह से ही नया सत्य पैदा हुआ अना जब तक आप निरीक्षण नहीं कर रहे हो और उसके लिए बड़ी अजीब अजीब उन्होंने अवहारणाएँ दी हैं कि जब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जैसे अपन ने एक बार एक बिल्ली का उदाहरण बताया था कि एक डब्बे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया जाता है अंदर बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं है एक वुडन बॉक्स के अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया पूर्ण अंधेरा है अंदर और वहाँ पर एक सिस्टम है एक फ़ोटोन निकलता है एक रेडियोक्टिव मटेरियल से और वो फोटोन तो एकदम इरेगुलर है कभी आपको एक मिनट में एक बार निकलेगा तो कभी एक दिन में एक बार निकलेगा वो फ़ोटोन निकलने की कोई गारंटी नहीं है कि कितनी देर में निकलेगा लेकिन जैसे ही एक फोटोन निकलेगा तो एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिस सिस्टम के कारण एक हथौड़ा नीचे गिरेगा और नीचे जहर की भरी हुई बॉटल है फूट जाएगी और उसकी स्मेल से वो बिल्ली मर जाएगी तुरंत और जब तक वो नीचे नहीं गिरेगा तब तक वो बिल्ली जिंदा रहेगी अब वो उस बिल्ली को उसमें एक घंटे बंद कर दिया आप उस समय में क्या आप ये बता सकते हैं कि बिल्ली ज़िंदा है मर की आप बता ही नहीं सकते आपके पास जानने का कोई तरीका ही नहीं कि जीवित है कि भाई क्यों क्यों फ़ोटो निकला नहीं निकला आपको क्या मालूम वो तो इरेगुलर है वो तो कभी निकलता है कभी साल भर में एक बार कभी महीने में एक बार कभी एक घंटे में निकलेगा कभी दो सेकंड में दो बार निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं उसका तो जब इरेगुलर है निकलना उसका तो हमको क्या मालूम कि अंदर बिल्ली जाना है तो क्योंकि जैसे फ़ोटो निकलेगा बिल्ली मर जाएगी हमको ये पता ही नहीं तो इसलिए उसको जानने के लिए जब हम उसको देखते हैं तब हम कह सकते हैं लेकिन जब तक उसको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में है जब तक हमको नहीं मालूम नहीं खोला हमने तब हमको क्या मालूम कि जीवित मर गई ना दोनों स्थितियाँ हो सकती तो उस स्थिति के लिए उन्होंने एक पैरलर यूनिवर्स नाम की एक कल्पना करी कि एक अंतरिक्ष में बिल्ली मर गई एक अंतरिक्ष में बिल्ली नहीं मरी मतलब कि एक ब्रह्मांड में बिल्ली मर गई एक ब्रह्मांड में बिल्ली नहीं मरी तो इस प्रकार की हर घटना के साथ ब्रह्मांड द्विगुणित हो जाता है दो भागों में बढ़ जाता है संसार की हर घटना ब्रह्मांड को दो भागों में बांट देती है एक में वो घटना घटती है एक में नहीं घटती एक में वो व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है दूसरे में वो बच जाता है इस तरह से जहाँ भी दो संभावनाएँ होती हैं वो ब्रह्मांड दो भागों में बढ़ जाता है उसको पैरेलल यूनिवर्सिस बोलते हैं तो ये सब चीज़ें गणित की हैं गुड़ पाते हैं लेकिन उन सबका महत्व तो सिर्फ हम इसलिए यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हम परम सत्य को इन नंगी आँखों से कान से छू के देख नहीं सकते और जो हम देखते हैं छूते हैं या सुनते हैं या सुनते हैं या चकते हैं हमारी पांचों इंद्रियों से जो हमको सत्य जो दिखाई देता है वो परम सत्य नहीं दर्शन कहता है कि हम परम सत्य को इन आँखों से इंद्रियों से कैसे देखेंगे क्योंकि वो तो उसके पीछे खड़ा है इन इंद्रियों से देखने वाला परमेश्वर है तो परमेश्वर को कैसे देखेगा मति न लखे जी ही मती लखे सोमय शुद्ध अपार जिसे निश्चल लाज जी कहते थे कि बुद्धि के द्वारा उसको कैसे देखोगे और बुद्धि के द्वारा उसको कैसे देखोगे क्योंकि बुद्धि उसी से देख रही है तो बुद्धि से आप उसको नहीं देख सकते इसलिए परम सत्य को इन इंद्रियों से देखना संभव नहीं है यानी वही बात गोहर साहब कहते थे तो हमको बड़ा आस, बड़ा उसको पढ़ो जब तक तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो वास्तव में कितने परमेश्वर के आशीर्वाद से या उनके अनुग्रह से उनकी प्रज्ञा चमकी थी कि उन्होंने वो सत्य जान लिया अपने प्रयोगों से वैज्ञानिक दृष्टि के प्रयोगों से वो सत्य जान लिया जो ऋषियों ने अंतर प्रज्ञा से जाना था तो बात बड़ी विशिष्ट भी है इससे ये नहीं हुआ कि कोई हमारी बात एंडोर्स कर दी विज्ञान ने इसलिए हमारी बात बड़ी हो गई या छोटी हो गई या हमारी बात पुष्ट हो गई सत्य तो यह है कि हमको अपने अंतर्प्रज्ञा के ज्ञान पर इतना विश्वास है कि इसके वैज्ञानिक प्रमाण के लिए हम कोई ललाई नहीं है कि वैज्ञानिक लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो इस बात पर पहुंचते हैं तो दो बात होती है एक तो हम उनका सम्मान कर सकते हैं कि वो लोग इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कमिटेड थे इतने प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने अपने सत्य को खोजने के लिए किसी भी पूर्वाभाष या जिसको पूर्वाग्रह का सहारा नहीं लिया वित्तीय सत्य प्रतिज्ञा थे बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्होंने सत्य को खोजने का प्रयास किया इसलिए वो भी प्रणब में हैं हमारे लिए है ना और दूसरी बात जब कोई हमारी उस बात को तस्दीक करता है चाहे दूसरी विधि से तो हमको हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है उन बातों के प्रति कि जिन बातों के हम विश्वास करते आए हैं, वो विश्वास और प्रगाढ़ हो जाते हैं तो आज हमारी बात क्या है कि एकता का सिद्धांत स्थापित होने से एक तरह खंडित हो जाते हैं कि क्रिया में क्रम नहीं है अथवा क्रिया का कोई एकल स्वामी नहीं है ये तो अपन पहली बार ही कह चुके हैं अभी कि एकल स्वामी के बिगैर समस्त संसार की क्रियाएं जो एक व्यवस्थित तरीके से होती वो संभव ही नहीं है और सांसारिक क्रियाओं में क्रम परमेश्वर की दिव्य शक्ति से प्रकट हुआ है अब हम जब देखते हैं कि एक बीज को बोते हैं बीज से अंकुर निकलता है अंकुर से पौधा बनता है उस पौधे से पेड़ बनता है फिर उसमें फूल खिलते हैं फिर उसमें फल लगता है एक क्रम है ये हमको ये क्रम क्यों प्रतीत होता है कि हम समय हमारा जो मन है उसको पूरी तरह से अतिक्रमण करके बैठा है हमारे मन का अतिक्रमण क्रम मन ने कर रखा है और मन का अतिक्रमण क्रम ने कर रखा है और सत्य यह है कि चेतना के अंदर बीज से लेके फल और फल से लेके बीज तक समस्त चक्र एक साथ उपस्थित है उस चेतना के अंदर कोई भेद नहीं है कि पहले बीज ही दिमाग चेतना में आएगा फिर उसका बाद फली चेतना में आएगा क्योंकि वहाँ तो पूर्ण विश्व उसके तीनों काल एक साथ चेतना में समाये हुए हैं उसी में से वो निकल रहे हैं अब जैसे इस लाइब्रेरी में चार हजार किताबें हैं तो आप किस क्रम में पढ़ोगे ये आपकी समस्या यहाँ तो सब एक साथ है ऐसे ही हमारा चेतना के अंदर सारा ब्रह्मांड एक साथ है अगर हम कोई एक क्रिया पहले देखते हैं फिर दूसरी देखते हैं तो हमको लगता है कि इसके बाद हुई इसके बाद हुई ये क्रम दिखाई देता है सचमुच में क्रम हमारे संसार की सीमा है क्योंकि हमको इस क्रम में देखने की मजबूरी है क्योंकि हम समय के साथ बने हैं इसी का नाम काल है यही माया का एक कंचुक है माया की एक सीमांकन है जिसके द्वारा हम उस समय के क्रम को तोड़ नहीं पाते हैं अंतरिक्ष क्रम को हम तोड़ पाते हैं हमको ऐसा लगता है कि जैसे अभी चंद्रमा है तो अभी दूध का चंद्रमा है तो अष्टमी का चंद्रमा है तो पूर्ण पूर्ण चंद्र है तो हमको तो वो चंद्रमा तो अपने आप में वही है हर जगह और समस्त कलाएँ एक साथ चंद्रमा में समाई हुई हैं हमको वो क्रम से दिखाई देती हैं क्योंकि हम समय और अंतरिक्ष के क्रम में बंधे हुए हैं इसलिए दो चीज़ें होती हैं क्रियाएँ जो है समय वो समय के क्रम को बताती हैं और जो परिवर्तन है वो अंतरिक्ष के क्रम को बताती हैं कि एक व्यक्ति आज यहाँ खड़ा है कल वहाँ खड़ा है आज बाहर चला गया वो अंतरिक्ष क्रम को बताते और जो क्रियाएं हैं वो हमारे समय को क्रम को बताती हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अगर मान लो परिवर्तन नहीं हो तो क्रिया की भी कोई परिभाषा नहीं है और क्रिया नहीं हो तो परिवर्तन भी नहीं हो सकता इसलिए क्रिया और परिवर्तन हम जिनको हमारी ये मानसिक अवधारणाएँ हैं समय की अवधारणाएँ भी हमारी मानसिक अवधारणाएँ हैं और अंतरिक्ष के अवधारणा भी हमारी मानसिक अवधारणा है ये हमारी मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम गहन चिंतन करें बहुत गहरे अगर आप ध्यान में चले जाए तो समय थम जाएगा आपके लिए समय थम जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा और जो वास्तव में पूरी तरह से गहन चिंतन कर सकते हैं जो अपने आप को तुरस्थिति या तुर अतीत स्थिति में ले जाते हैं जी योगी उनके लिए समय न केवल उनके एहसास में थम जाता है बल्कि उनके शरीर पर प्रभाव भी उसका थम जाता है वो उस स्थिति में कितने भी समय तक रहें उनकी न तो उम्र बढ़ती है न उनकी मृत्यु होती है उस समय क्योंकि वो समय के प्रभाव से मुक्त हो जाते है तो ये सब तब संभव है कि जब हम इन माया के कंचुकों से पार पाने की क्षमता हासिल कर लें कम से कम जानना जरूरी हम समझे तो सही कि समय क्या है क्योंकि इसको समझने के पीछे हमारा परमेश्वर के स्वरूप को समझने का मूल उद्देश्य है हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है लेकिन सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि हम समझे कि परमेश्वर कैसा है क्या वो वो भी ऐसा ही है कि समय कि से बना हुआ है कि एक चीज़ के बाद ही दूसरी चीज़ बना सकता है क्या उसकी प्रज्ञा के अंदर एक चीज़ पैदा होती है फिर दूसरी हमारी प्रज्ञा भी होती है लेकिन वो मन से जुड़ी होती है इसलिए हमारे अगर कविता की एक लाइन याद आएगी तो फिर दूसरी आएगी फिर हम वो कविता लिखेंगे निर्माण हम भी कर रहे हैं जैसे परमेश्वर करता है ऐसा हम भी निर्माण कर रहे हैं लेकिन हमारे निर्माण में और परमेश्वर के निर्माण में फ़र्क है कि परमेश्वर जो निर्माण करता है उसमें किसी क्रम के अधीन वो नहीं होता लेकिन मनुष्य जो निर्माण करता है उसमें वो क्रम के अधीन होता है उसके जितनी क्रिएशन है जितनी उसकी रचनाएँ हैं मनुष्य की वो समस्त रचनाएँ एक विशिष्ट क्रम में बनी होती है और क्रम हमारा कैसा है जैसे हम अगर किसी चीज़ को नापें कि ये टेबल तीन फिट की है तो हम एक टेब लाते हैं ऐसे देखते हैं उस पर इंच बने होते हैं फिट के निशान होते हैं ऐसे ही हमारे मन की धारणाओं में ऐसे निशान लगे हैं एक घंटे का निशान एक हफ्ते का निशान एक महीने का एक साल का तो ये निशान हमारे हम क्या समझते हैं कि निरपेक्ष हैं लेकिन ये निरपेक्ष नहीं हैं ये भी सापेक्ष हैं जो ये वो वैज्ञानिक तौर से भी सिद्ध हो चुका है कि लंबाइयां घट बढ़ सकती हैं अंतरिक्ष बढ़ते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं तो अंतरिक्ष अपने आप में फैल सकता है मतलब अंतरिक्ष के फैलने की घटना के बारे में अपन एक छोटी सी बात कर रहे हैं जो बड़ी मज़ेदार है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अब ये करीब करीब सिद्ध हो चुका है कि अंतरिक्ष का निर्माण एक महाविस्फोट से हुआ था जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं न इसका समय भी निर्धारित हो चुका है ये कब हुआ था ये चौदह अरब वर्ष पहले हुआ था यानी करीब 140 करोड़ साल पहले 1400 करोड़ हो जाएंगे सौ करोड़ का एक करवा हाँ तो 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ था तो ये चौदह अरब या फोर्टीन बिलियन इयर्स ना तो आप क्या होता है देखो बड़ी मज़ेदार बात है एक बिंदु से विस्फोट हुआ और वो फैलते फैलते फैलते फैलते चला गया तो चौदह अरब बरस तक ये अंतरिक्ष फैलता चला जा रहा है तो इसकी जो अंतिम सीमा है वहाँ से आज भी प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश माइक्रोवेव की तरह आता है जो माइक्रोवेव अपने माइक्रोवेव जैसे ओवन का नाम सुना होगा ना वो प्रकाश तो उसका मैकमिंग भी, भी कर लिया उसका गणितीय विधि से पहले प्रोडिक्शन किया है कि इसमें माइक्रोवेव्स आएंगी कितनी फ्रीक्वेंसी की कि आएंगी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा और वो वास्तव में प्रयोगों से बाद में सिद्ध भी हो गया कि 14 अरब बरस पहले का प्रकाश आज भी हम देख रहे हैं न हम इतिहास में झाँक सकते हैं क्योंकि आज हम अगर चंद्रमा को देखते हैं तो हमको एक सेकंड पुराना चंद्रमा दिखाई देता है जो एक सेकेंड पहले जो चमका था वो अब दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश हमको आठ मिनट के बाद आता है हमारे पास तो आठ मिनट पहले सूरज कहाँ था वो आज हमको इस वक्त यहाँ दिखाई देता है सबसे पास का जो तारा है उससे प्रकाश हमारे पास चार बरस बाद आता है इसलिए चार बरस पहले जो कहाँ था वो आज हमको दिखाई देता है कि चार बरस पहले उसने जो प्रकाश छोड़ा था वो आज हमको दिखाई देता है तो हमको उसकी जो स्थिति दिखाई देती है चार साल पुराने दिखाई देती है सबसे पास के तारे की और दूर दूर के तारे ऐसे हैं जिनसे प्रकाश आने में लाखों बरस लगते हैं और एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी चलता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं लाइट ईयर है ना कि एक साल में प्रकाश एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर चलता है तो एक साल में कितना चलेगा उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं ऐसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं तारे है ना और जो इसकी ब्रह्मांड की जो परिधि आज की तारीख में दिखाई देती है जहाँ पर हाइड्रोजन उसका प्लाज्मा है खाली इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं जिनका बादल जैसा बना हुआ चारों तरफ है ना उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता वो है चौदह अरब प्रकाश वर्ष दूर है वहाँ से आज भी जो हमको जो छूटते छूटते फैलते फैलते भी उसका प्रकाश जो आता चला गया वो हर जगह पे फैलता चला गया वो आज भी हमको दिखाई देता है चौदह अरब बरस पहले है हम क्या देख रहे हैं जो चौदह अरब बरस पहले जो विस्फोट हुआ था उसका प्रकाश आज भी हम देख सकते हैं कितने मज़ेदार विज्ञान है कि हम उस इतिहास को 14 अरब वर्ष पहले का आज अपना फ़ोटो खींचे हुए हैं उसको उसके, उसके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं कि आज हमको देख सकते हैं 14 अरब वर्ष पहले का आज फोटोग्राफ ले सकते कितनी विशिष्ट बात है क्योंकि चंद्रमा का फोटो लेंगे तो एक सेकंड पहले का आएगा कभी भी लो आप एक सेकंड पहले चंद्रमा जो था क्योंकि तीन लाख किलोमीटर तो दूर है वो एक सेकंड में प्रकाश आता है सूर्य का कोई भी चित्र लोग तो वो आठ मिनट में आता है चित्र इसलिए आठ मिनट पुराना चित्र है वो ऐसे हम अंतरिक्ष में जो माइक्रोवेव्स का फ़ोटो लेते हैं वो आता है करीब करीब 14 अरब वर्ष पुराना तो कितनी विशिष्ट और मज़ेदार बातें हैं। तो संसार निर्मित था और बिग्रेन के बाद में वो फैलता चला गया यह एक वैज्ञानिक भी सत्य है और ये हमारी अवधारणा तो सनातन रूप से वही है कि एक बिंदु रूप परमेश्वर था और उससे वो इस ब्रह्मांड का उसने निर्माण किया और निर्माण करने में ईश्वर प्रतिविद्या क्या करती है उसने परमाणु ऊर्जा समय अंतरिक्ष और अविद्या ये पांच चीज़ें परमेश्वर ने पहले बनाई और इन पांच चीज़ों से संसार बना परमाणु परमाणु के द्वारा मैटर बना ऊर्जा यानी सारे संसार की जो एनर्जी है ऊर्जा तीसरा समय चौथा अंतरिक्ष और पांचवा अविद्या यानी इग्नोरेंस तो अपने को अभी लगता है कि चार चीज़ें समझ में आती है समय अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और ये अविद्या क्या है तो अविद्या ऋषि कहते हैं वो मैट्रिक्स है वो आधार है जिसके ऊपर ये सब कुछ गुथा हुआ है समय अंतरिक्ष परमाणु और ऊर्जा ये चारों चीज़ों को एक आधार चाहिए वो ये अविद्या है और जैसे ही तुमको विद्या मिलती है अविद्या की विलोम विद्या है विद्या का मतलब होता है सत्य का दर्शन जैसे ही तुमको सत्य बोध होता है सारी परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष और समय विलीन हो जाते हैं चेतना में यानी हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है एक प्रकार से दिखाया जाए तो हमने इसको बनाया हुआ है और हम उसको अपने में मिला सकते हैं जैसे ही आप ध्यान करते हैं और जो आपको सत्यबोध होता है उसी सत्यबोध के साथ में वो अविद्या विलीन हो जाती है और जैसे अविद्या विलीन होती है तो आश्रय दोष आ जाता है कि उसका जो आश्रय है समय का अंतरिक्ष का परमाणु और ऊर्जा का और वो आश्रय समाप्त हो जाता है और जैसे ही वो आश्रय समाप्त हो जाता है तो चारों चीज़ें अपने अपने स्रोत में चली जाती हैं समय भी चला जाता है चेतना में अंतरिक्ष भी चेतना में चला जाता है और परमाणु और ऊर्जा भी उसी चेतना में चले जाते हैं जिस चेतना से निकले तो कितनी प्रज्ञा थी उन ऋषियों की जिन्होंने ये इतना गंभीर उद्घोषण किया जो आज इतनी विज्ञानिक प्रकृति के बाद भी वो अपनी उपाधेयता कम नहीं हो पाई उसकी कितनी मज़ेदार बात है कि उन्होंने जो पांच बातें बताई और वो पूरी तरह से सत्य है कि इन पांच चीज़ों से बना तो चार तो वस्तुएं हैं और एक उसका आधार है समय अंतरिक्ष ऊर्जा और परमाणु ये पांच चार तो क्रिएटेड हैं और इन क्रिएशन के बीच में इनको इंटरवुबन करने के लिए या इनको बांधने के लिए उन्होंने एक जाल बनाया उस जाल का नाम है अविद्या और उस अविद्या के जाल को आप जैसे ही विलीन करते हो और उसका दूसरा नाम है कि परमेश्वर शिव की तीसरी आंख खुल जाती है तो अविद्या विलीन हो जाती है और उसी का नाम है प्रलय है सब कुछ लय हो जाता है अंतरिक्ष विलय हो जाता है चेतना में समय भी लय हो जाती है चेतना में और परमाणु और ऊर्जा भी लाई हो जाती है उसी चेतना में जहाँ से इसलिए परमेश्वर की जब तीसरी आँख हम कहते हैं कि शिव की तीसरी आँख सब कुछ प्रतीक है कि शिव की जब तीसरी आँख खुलती है तो अविद्या का नाश होता है शिव की तीसरी आँख ज्ञान की प्रतीक है कि जैसे वो खुलती है तो सत्य ज्ञान हो जाता है सब कुछ शिव में दिखाई देने लगता है और उस समय अविद्या का नाश हो जाता है और सब कुछ अपने अपने स्रोत में चला जाता है क्योंकि जब तक जैसे इस इन तीन चीज़ें टेबल पर रखी हैं इनका स्रोत ही अगर मान लो ज़मीन है अगर टेबल हटा लें तो तीनों चीज़ें वापस ज़मीन पर गिर जाएंगी क्योंकि जहां से हमने इसको ऊपर उठा के रखने में इसका हाथ इस टेबल का लेकिन अगर टेबल हट जाएगी तो तीनों चीज़ें नहीं गिखर जाएंगी ऐसे ही समय अंतरिक्ष ऊर्जा और परमाणु इसी पिटिके हैं अविद्या पिटिका जैसे ही अविद्या समाप्त होती है ये सब कुछ नष्ट होकर पुनः चेतना में विलीन हो जाते हैं इसलिए जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आप अच्छी तरह से समझ लो कि ये हमारा अपना रचित अपना संसार हमारे समझ ये जो बातें हैं गुड़ हैं अपन उसको सरलिकृत करके समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बातें बहुत गुड़ हैं बहुत गंभीर बातें हैं लेकिन इन गंभीर बातों को समझने का मतलब ये नहीं क्योंकि हमको बहुत बड़े दर्शन शास्त्री बनना है लेकिन इसका ये तो मतलब है कि हम परमेश्वर के स्वरूप का उसके गौरव का थोड़ा सा तो दर्शन कर सके, थोड़ा सा तो समझ सकें कि परमेश्वर का गौरव कितना महान है हम उसको कहते भगवान महान है, लेकिन हम उसकी महानता को एक कुछ तो झलक देखें उसकी महानता की झलक कैसी है इस झलक को देखने में तो कोई बुराई नहीं कम से कम जब उसको देखेंगे तभी हमें समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है और जब हम उसको समझेंगे तभी हमारे हृदय में उसको उसका बोध पाने की उसको समझने की या उसमें विलीन हो जाने की तड़प पैदा होगी क्योंकि हम हम भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा वास्तविक गौरव परमेश्वर से कम कुछ भी नहीं है हम चूँकि भूल गए हैं इसलिए पुनः स्मरण करने के लिए हमको उस गौरव को याद करना पड़ेगा जैसे गीता जी में अंतिम अध्याय में जब उनको पूरा उनका कृष्ण जी का प्रवचन समाप्त होता है तब तो वो क्या बोलते हैं कृष्ण अर्जुन जी कि नष्टो मोहा स्मृतलब हुआ यानी कि मेरा मोह नष्ट हो गया मोह क्या है अविद्या को मोह भी बोलते हैं मोह यानी अविद्या तो नष्टो मोह स्मृतलब्ध हुआ यानी मेरी स्मृति लौट आई मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ मेरा गौरव क्या है और मेरी ये स्मृति अब वापस लौट आई तो मोह जब तक है जब तक अविद्या है तब तक विस्मृति है हम भूले हुए हैं हम अपने गौरव को भूले हुए हैं जैसे ही स्मृति आती है कब आती है जब मोह नष्ट होता है मोह नष्ट जब होता है जब ज्ञान आता है मोह और ज्ञान में वही रिश्ता है जो अंधेरे और उजाले में है अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं होती उसकी एक ऋणात्मक सत्ता होती सत्ता तो है लेकिन उसकी ऋणात्मक सत्ता ऐसा है ऋणात्मक सत्ता का मतलब क्या ऐसा होता है क्या अंधेरे को अपन बोले कि इसको है ना चम्मच से पकड़ के बाहर फेंक दें फावड़े में फें इकट्ठा करके बाल्टी में भर के अंधेरे को बाहर भेज दें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है अगर यहाँ पर एक कागज़ की इसकी विधायक सत्ता है इसको पकड़ के बाहर फेंक सकते लेकिन अंधेरे की कोई विधायक सत्ता नहीं है ऐसा ही मोह की भी कोई विधायक सत्ता नहीं है ज्ञान जैसे ही हमारे हृदय में प्रवेश करता है मोह समाप्त हो जाता है तो मोह और ज्ञान तो ईश्वर ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उनका मोह तुरंत नष्ट हो गया वो मोहित थे कि अरे मैं किसको मारूं, किसके लिए मारूं? इससे तो संन्यास ठीक हो जाएगा लेकिन उन्होंने जब उनको अपना ज्ञान दिया कि तुम मारने वाले कोई नहीं हो वो तो अपनी ही मौत मरे हुए हैं और तुम अपना कर्तव्य से क्यों भागो तुम अगर कर्तव्य से भागोगे तो अपेश को प्राप्त हो गए कर्मफल तुमको मिलेगा तो वो नैसर्गिक रूप से जो तुमको जिम्मेदारी मिली है उससे भागोगे तो कर्मफल मिलेगा और अगर तुम अपनी नैसर्गिक ज़िम्मेदारी को निभाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे क्योंकि इसको बिना किसी फल की कामना के जब हम अपनी कुदरती ज़िम्मेदारी को निभाते हैं तो इसी का नाम सन्यास है कहीं भाग जाने का नाम सन्यास नहीं काम छोड़ देने का नाम सन्यास नहीं है वरन इस संसार को जो हमको प्राकृतिक रूप से मिला है उसको वैसे स्वीकार करके बिना शिकायत के स्वीकार करके उसको शांतिपूर्वक तरीके से अपनी कुदरती या जो नैसर्गिक ज़िम्मेदारी उसको निभाना ही सन्यास श्रीमद भगवत गीता तो यही कहती है कि सन्यास इसी का नाम है और उसी से मोह नष्ट होता है जो हम इसी का नाम कर्म कर्मयोग है कि हम अपना कार्य बिना किसी फल की कामना के करते रहें तो, तो हमको सन्यास है और इसी से मुक्ति है इसी से ज्ञान है तो मोह नष्ट होता है कब ज्ञान से कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था और उसी से हमारी स्मृति लौट आती है इस तरह से स्मृति लौटते ही क्या होता है वो हमारा जो ताना बाना है अज्ञान का वो मिट जाता है और जो अंतरिक्ष परमाणु समय ऊर्जा समस्त अपने अपने श्रोत में चले जाते हैं इसलिए हमको निश्चित रूप से ये बात कभी कभी समझने में कठिनाई पड़ती है इतनी आसान भी नहीं है कि एकाएक -एक हमारे हृदय में घुस जाए लेकिन जब हम उस पर सतत चिंतन करेंगे सतत उस बात के उसकी बातें करेंगे तो उस अभ्यास के साथ में पत्थर पर भी जब लकीर पड़ सकती है रसरी आवज जात के तो हमारे दिमाग में क्यों नहीं पड़ सकती इसलिए जब हमारे को भी किसी दिन तो वो बोध होगा कि सत्य क्या है सत्य का बोध होना संभव है आंख से दिखना संभव नहीं हम कहते हाथ में रख कर सत्य बता दो तो, तो, तो दिखाई दे क्योंकि सत्य को देखने वाला ही सत्य है अब समय और अंतरिक्ष के क्रम आपसी भेदों पर आधारित है अगर सब कुछ एक जैसा दिखाई दे तो फिर कोई अंतरिक्ष का क्रम नहीं हो सकता लेकिन कहीं पर हमको दिखाई देता है चंद्रमा कहीं सूरज कहीं आप कहीं मैं और कहीं ना कहीं भिन्नता दिखाई देती है एक व्यक्ति यहाँ दिखाई देता है कल वहाँ दिखाई देता है तो ये अंतरिक्ष के क्रम यही हमारे अंतरिक्ष का एहसास देते हैं हमारे को एक मनोवैज्ञानिक एहसास देते हैं जो परम सत्य नहीं है लेकिन एक बुना हुआ सत्य और अंतरिक्ष के क्रम रचनाओं तथा समय की क्रियाओं से बनते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंतरिक्ष के क्रम और समय के क्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समय के क्रम से जो हम क्रियाएं करते हैं वो अंतरिक्ष के क्रम को सिद्ध करते हैं और अंतरिक्ष के क्रम में जो हमको दिखाई देता है वह समय के क्रम को सिद्ध करते हैं इससे समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के दो पहलू हैं जो इनसे हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो आज की बात हमारी यहीं समाप्त करते हैं जब हमारे आरंभिक जो पांच हमारे यहाँ पर समय और अंतरिक्ष के बारे में जो क्रियाधिकार के अंदर आरंभिक पांच लोग थे वो आज अपन ने पढ़ लिया बाकी की का हम अगले हफ्ते करेंगे और आज जो जन्मदिन मनाने जाना है कार्यक्रम उनके लिए हम डॉक्टर गुप्ता जी को चंद्रभूषण भाई को बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं और साथ में हम का जन्मदिन कुछ ही देर में मनाएंगे और जब तक के लिए हम परमेश्वर को याद कर लेते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारा गुरु सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की